उसकी नजर में कृष्ण है उसकी नजर में कृष्ण है कज्जल से काली नेत्रों वाली नहीं है कृष्ण से काली काली नेत्रों वाली असित माने कृष्ण असित माने कृष्ण तदल असित सख्यम असित माने कृष्ण असिता पांगी असिता पांगी है मरे कृष्णा पांगी उसके नेत्रों में कृष्ण अवय गुणान्विता आपके तरह सील आपके तरह से अवस्था आपके तरह से गुण हर तरह से आपके अनुहार है और ऐसा भगवान को कहकर के और मैं भी आपके यहां मैं आपका बेटा बनता ऐसा कहकर के भगवान अपना ठाठ के साथ चढ़े और चल बाजा बज रहा है महाराजा इसे विमान से जा रहे बाजा बज रहा है बाजा बज रहा है हमको जब पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी पुरानी बात या जा जा, याद आ जाती है सर उन्नीस सौ बावन में उनकी बात होगी मैं कलकत्ते गया था तो एक मेरे स्नेही ने भक्त ने मुझे गाड़ी में बिठाया मोटर में और उसमें रेडियो खोल दिया तभी बड़ी नई सी बात थी क्या महाराज जी देखिए आज का क्या जमाना है क्या विज्ञान बढ़ गया अब तो मोटर में भी बाजा बजता है हमके तो मूर्ख तुम्हारे समझ में नहीं आया ये तो बहुत पुरानी चीज है हमारे यहां तो मोटर में महाराज ठाकुर के मोटर में सांवेद की ध्वनि निकला करती है आकर नयन ठाकुर सुनते चले जा रहे हैं मछली से आकरणयन पत्र रथेन्द्र पक्ष ही उच्चारितम सोमुदीर्ण साम गरुड़जी महाराज के पंखों से शाम गान के धोरी निकलते अब गरुड़ी महाराज के पक्षु का क्या वैशिष्ट है अभी कहूंगा तो समय बहुत लग जाएगा आधी घंटा लग जाएगा कहूंगा अगर ठाकुर चाहेंगे तो है ना मन में प्रसंग आ गया अभी कहते कहते अगर हो सकेगा तो काली प्रसंग कहूंगा उच्चारितम स्तो मैं कह पाऊक भगवान पधार गए भगवान की पधार के पधारने के बाद आज गया कल गया परसों आ गया परसों आ गया मनु महाराज पधारे मनु महाराज पधारे से करदब जी महाराज ने बड़ा उनका स्वागत किया है सत्कार किया है व्यवहार से भी किया है वस्तु से भी किया है और बुद्धि से भी किया है तथा वाणी से भी महाराज आप कैसे पढ़ा रहे हैं? आप अपने आने का कारण बताएं कुछ भूमिका करके श्री महाराज ने कहा कि भगवन ये हमारी लड़की है ये प्रियव्रत उत्तान पात की बहन है और ये अपने समान रूप समान शील समान अवस्था वाला पति चाहती है इसने आपका चरित्र सुन रखा है और आपके प्रति ये सर्वथा अनुरक्त है हमारी प्रार्थना है कि आप इसको स्वीकार करें हमारी प्रार्थना है कि आप इसको स्वीकार करें हे भगवान कोई व्यक्ति अगर कोई चीज देने के लिए आवे और उसके मन में कामना हो उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए नीति कह रही है भागवत आपको व्यवहार बता रहा है भागवत व्यवहार की शिक्षा आपके मन में कोई कामना है और किसी ने कहा कि महाराज अमुक वस्तु तो ले ले आप झूठे हेकड़ी में कह न नहीं मुझे नहीं चाहिए तो फिर आपका अहित होगा आपका हित नहीं होगा उद्यतस्य ही कामस्य से प्रतिवादो न इसलिए अगर आपको आवश्यकता है कोई कहे कि महाराज ये वस्तु उपस्थित है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए मिस्टर मेरी पुत्री है आपको चाहती है आपको विवाह करना है आप इसको स्वीकार श्री कर्दम जी महाराज प्रसन्न हो गए कि हम विवाह तो करना ही चाहते और आपकी पुत्री से बढ़कर के सौंदर्यशाली शीलवती और हमको मिलेगी कहां हमने स्वीकार किया हमारी वैदिक विधि से हमारा विवाह संपन्न होना चाहिए जब महर्ष ने स्वीकार कर लिया तब श्री मनु महाराज ने कहा महाराज और कोई आज्ञा कई यही शर्त है हमारी कि पुत्र पैदा होने के बाद मैं सन्यासी हो जाऊंगा आपकी पुत्री को इस पर क्लेश नहीं बनाना चाहिए और आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों एक संतान होने के बाद मैं सन्यासी हो जाऊं। जाऊ नई बात आ गई है इसलिए मनुमरण्य का मर थोड़ा सा मैं विचार कर अवश्य विचार। पत्नी की ओर देखा तुम फिर मुझे मत कहना कि सन्यासी के पल्ले बांध दिया पुत्री की ओर देखा बेटी मुझे यह मत कहना कि मेरी इच्छा नहीं थी उस सुनने के बाद आपने मुझे विवाद दिया विवाह करने का ढंग बता रहे जब दोनों ने अनुमोदन कर दिया हा हमको ठीक है हमको इनका सन्यासी वनना स्वीकार है हमको गर्व है कि हमने ऐसे जामाता को पाया है जो भगवान को प्राप्त किया हुआ है श्री देवहूति जी ने नेत्रों की भाषा में कहा पूज्य पिता एक क्षण भी ऐसे पति की पत्नी रहना स्वीकार है जो भगवान का भक्त हो और जिंदगी भर ऐसे पति की पत्नी बनना स्वीकार नहीं जो हो नास्तिको हमें स्वीकार गुणगणाध्याय ददौ तुल्या प्रहर्षिता विवाह हो गया मनु महाराज ने जो समान दहेज के लिए लाए थे उस सब कुछ अर्पण कर दिया आखिर पुत्री का विवाह किया है मनु और शत्रुपा के आंखों में आंसु श्री देवती जी को गोद में लगा करके अपने आंखों के आंसुओं से उनका अभिषेक कर दिया आसिंचद अंबेदी नेत्रोदी दुहितुषिखा इसके बाद वहां से पर चढ़े सपरिकर सपर इच्छे चले आए बरहिस्मती नगरी में देखते हुए संतों का दर्शन करते हुए इधर महाराज करदम जी समाधि में बैठ गए पहली साल वहां विवाह होने के साथ तुरंत समाधि में बैठ गए अब बरसों की समाधि लग गई दे। भगवती देव होती तपस्या तो करती कभी उन्होंने शरीर में अंगराग नहीं लगाया स्नान रोज कर लेती थी सरस्वती नदी में बिंदु सरोवर में कभी अंगराग नहीं लगाया कभी शरीर को मला नहीं कपड़े जैसे स्नान करती है डाल देती है फिर पहन देती पति जो चाहते हैं वो करती है देविया ध्यान देंगे आप भी ध्यान देंगे सेवा कैसे की जाती है देविया ध्यान दे अपने पति की सेवा करने के लिए और आप ध्यान दे ठाकुर की सेवा करने के लिए पतिम इंगित को विदा इंगित को विदा वो इंगित इंगित पर इशारा इशारे को जान करके काम करती थी इशारा मुख से कहने के बाद अगर किसी ने किया तो मध्यम हो गया और इंगित के अनुसार जिसने किया वही उत्तम है इंगित को विदा नित्यम परियचरत प्रीतिया भवानी सेवा के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है श्रम्भेण पहले तो विश्रम्भ होना चाहिए आप जिसकी सेवा कर रहे हैं उसका आपके प्रति विश्वास है कि नहीं वो आपके ऊपर अपने को छोड़ सकता है कि नहीं हुँ? ऐसे सेवक मिल जाते हैं महाराज हमने अनुभव किया ऐसे सेवक मिल जाते हैं कि स्वयं आप अपने भोजन की चिंता मत करो पहनने की चिंता मत करो वस्त्र की चिंता मत करो सारे का सारा काम को करने के लिए तैयार अपने आप करके तैयार कर इसका नाम है आत्म विश्व आत्म आत्मसोच बड़ा व्यापक शब्द है आत्म आत्मसोचे देह पवित्र होना चाहिए आत्म आत्मसोचे बने मन पवित्र होना चाहिए आत्म आत्मसोचन बने बुद्धि पवित्र होना चाहिए आत्म आत्मसोच बने अंतकरण पवित्र होना चाहिए ये सब अर्थ आत्मसोचन है विश्रम्भेण आत्मसोचेन गौरवेण दमे छुत्र होना चाहिए दमेन च इंद्रिय प्रीति के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए सेवा नहीं करनी चाहिए दमेन चुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया चो वाणी मधुर काम तो सब कुछ किया है भोजन बनाया भी है रखा भी है भी कर रही परमेश आए कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर आओ खा लो मुझे और भी काम करना है सेवा तो हो गई लेकिन आनंद नहीं आया वाचा मधुर एक बात याद रखना दुनिया के लोग अगर वाणी मधुर नहीं होगी तो सेवा स्वीकार नहीं करेंगे केवल ठाकुर ऐसे हैं कि वाणी कठोर भी होगी तो भी सेवा स्वीकार तो। तो। तो। तो। केवल ठाकुर ऐसे श्री तो। तो। तो। तो। उदयनाचार्य महाराज श्री जगन्नाथपुरी गए फाटक बंद हो गया फाटक बंद हो गया पहुंचे अकस्मात फाठक बंद हो गया उनके लिए फाटक नहीं बंद बंद को क्रोध आ बड़ी लालसा लेके तुम्हारे दरबार में आया कामना लेके आया लेके आया कि तुम दर्शन दोगे और मेरे आने के साथ तुमने फाटक बंद कर दिया ऐश्वर्य मधमत तो सी ऐश्वर्य के मदमे मत वाले हो गए और जब बौद्ध तो तुम्हारा खंडन करेंगे तो मंडन करने के लिए उदय नहीं तुम्हारे काम आएगा न्याय के विद्वान थे महाराज न्याय ग्रंथ जो है जाता है आचार्य में शायद पढ़ाया जाता है न्याय का उसके प्रणेता महान भक्त में कितना बड़ा भक्त दोनों के योग नहीं है लेकिन महान भक्त ठाकुर को घुमाने में कितना विलंब लगता है तुम बने रहो अपने को महापाध्याय ठाकुर एक मिनट में आपको महामूर्ख बना देंगे जिस महामूर्ख की तुम अवहेलना कर रहे हो ठाकुर एक क्षण में उसको महामहोपाध्याय बना देंगे ये मैंने देखा है मैंने सुना है और मैंने अनुभव किया है और श्रीमदभागवत मेरी है राम जी पुजारी की चाबी घुमा दी कुछ भूल गया था नबी भूला हो तो उसको मालूम पड़ गया कि मैं भूल गया थोड़ा फाटक खोला उदयन को ठाकुर के दर्शन आंखों से आंसू सब उच्छलित हो गए स्वामी मुझे जैसे नीच को तुमने दर्शन दिया मुझे जैसे उद्धत के औद्धत को देख करके तुमने दर्शन दिया मुझ जैसे घबंडी को तुमने दर्शन दिया मैंने गलत कहा मेरे आराध्य मैं तुम्हारा मंडन नहीं कर सकता नास्तिकों की बुद्धि में बैठ करके अपने खंडन का भी सामर्थ्य नास्तिकों को तुम ही देते और आस्तिकों की बुद्धि में बैठ करके अपने मंडन का सामर्थ्य आस्तिकों को तुम्ही देते ठाकुर को कितना विलंब लगता है तो ठाकुर एक कैसे हैं कठोर वाणी में भी प्रेम अनुभव करते हैं इतना तो स्वीकार किया छोड़ा क्या काम द्वेष लोभ दम्ब और प्रमाद इनको छोड़ दिया और इनको छोड़ करके जब सेवा किया तेजी या संतो शायद बड़े तेजस्वी थे महाराज सहे नहीं जाते थे महाराज प्रसन्न थे लेकिन उनको संतुष्ट कर संतुष्ट कर प्रेम गद गाज विथित हो गए राम जी साधारण व्यक्ति दुखी क्यों होता है धन से धनाभाव से धनाभाव से क्रोध धना से भूखे रह करके बुभुषा से ये साधारण व्यक्ति दुखी होता है लेकिन महत्व दुखी क्यों होते हैं अपने हृदय में हृदय के अंतस्तल में प्रवाहित जो कृपा है उस कृपा के कारण संत दुखी होती है पीड़ित कृपया अब्रबीत कृपया पीड़ित संत अब्रवीत कृपा से पीड़ित इसलिए मेरी सेवा की हे मारवी, हे मनुप मरुपुत्री हम तुमसे प्रसन्न है जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज है जिसको दुनिया में बहुत लोग मानते हैं शरीर तुमने मेरे सेवा के लिए शरीर को कुछ नहीं समझा यो दे नाम अयम अतीब स्वदेह नावेक्षित क्षति तुम मदर थी तुमने उसकी परवाह नहीं की देवी प्रसन्न अब बोलो हम क्या करें स्वामी एक स्त्री की यही भावना रहती कि सुंदर पति पा करके सुंदर अपने पति के अनुहार एक पुत्र प्राप्त करिए यही निरीक्ष है ऐसे ही हो एक बात और स्वम राजपुत्री पर आ गया हम पेड़ के नीचे रहते हैं हमारा कोई आश्रम भी नहीं है हमारा कोई उटक भी नहीं है हमारी कोई कुटी भी नहीं है पत्ते की भी नहीं स्वामी पशु भी है पक्षी भी है वाह ध्यान दीजिएगा पशु भी है पक्षी भी है इनसे भी लज्जा करनी चाहिए और हमारा वृक्ष का तला है स्वामी पशुओं से भी शर्म है पक्षियों से भी शर्म है और ये विचरण करते रहते हैं, और आपका आश्रम यहां तो शेर भी है मृगा भी है। सब के सब ही घेरे रहते हैं महाराज इसलिए एक घर जरूर चाहिए पुत्रोत्पत्ति के लिए सदृशम विचक्ष भवन क्यों चाहिए इसका कारण ये घर चाहिए, चाहिए। तुरंत तो ही महाराज भवन तैयार हो गया एक सुंदर विमान तैयार हो गया इस विमान की बड़ी व्याख्या मूल में है और उसकी व्याख्या करूं तो चार दिन चाहिए हमने शायद पढ़ाया होगा लोगों को तो आठ दिन लग गए रहोगे विमान को पढ़ाने में पूछे पढ़ने वाले लोग महाराज विमान सुंदर से सुंदर विमान तैयार हो गया और चलने वाला विमान है आज यहां कल वहां परसों वहां घर का घर है उसमें गृहस्थ की जितनी वस्तुएं वस्तुओं की आवश्यकता है वो सब है स्नानागार अलग है भोजनागार अलग है शैनागार अलग है बैठ बैठने की बैठक अलग है सब कुछ और अगर गर्मी है तो ठंडा है वो ठंडी है तो गर्म है सर्वकाल सुखावा हम। हमने बहुत कम कहा है दशांश भी नहीं कहा है इतना सुंदर विमान जब श्री होती जी देखा तो हृदय प्रसन्न प्रीते क्यों अब इस विमान में रहने योग्य में थोड़ी बहुत तो बुद्धि हो गई हजारों वर्ष बीत गए मैं वृद्धा हो गई तरुणी थोड़ी हूं इस विमान में मैं बिहार करने के लिए मैं तारुण्य कहां से लाऊं लाऊ बाक आ गया है समझ गए कि देवी आप इस तालाब में स्नान करो हा हा स्नान करो ये, ये साधारण सरोवर नहीं है ये भगवान नारायण के आंसुओं से तैयार हुआ सरोवर है इदम शुक्ल कृतम तीर्थम आशीषाम यापकम नृणाम मनुष्यों के समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला है आप इसमें स्नान करो और जब पति की बात को मान करके उसमें घुसी स्थिति क्या थी सरजम विव्रति बासाह उनके वस्त्र में इतनी मोटी मोटी धूल की परत जम गई सरजम विव्रति बास बेणी भूतांश चमूर्धज सर के जो केस हैं लहला नहीं रहे सब में जट पड़ लटा जटाई पड़ गई अंगन चमल संछन्नम शरीर के ऊपर महाराज शरीर की शरीर की शरीर में गौरवर्ण दिखाई नहीं पड़ रहा है वो एकदम मल्कि इत, इतनी मोटी पड़ते जब सारे शरीर शबल स्तनम अंग अंग ढीला हो गया ऐसी सीधे होती जी प्रविष्ट हुई और जब प्रविष्ट हुई तो देखा क्या महाराज एक हजार कन्याएं सब खड़ी भीतर एक हजार कन्याए खड़ी हैं और सब महाराज सोलह बस सरबा किशोर वयसा सरबा किशोर वयसा और कैसे उत्पल गंधया उत्पल कमल की उत्पल जो है रात्रि विकाशी कमल उत्पल रात्रि रात्रिशी कमल है उत्पल गंद कमल रात्रि कमल की गंद से उनका शरीर महम रहा है, और सबुण की सबुण की खड़ी हो गई वयम कर्म करी ही हम आपकी दास है क्या आज्ञा है स्नान संतों का वैभव देखे आप यह संत का वैभव है महाजनों का वैभव है ये साधुओं का वैभव है क्या करे स्नान कराया आभूषण पहनाया सुंदर लेह जो सदि कराया और जब वहां से अब निकली तो हमारा दिव्य स्वरूप है मानव अभी अभी ब्याह करके आ रही ऐसा किशोरावस्था संपन्न सारे यंग सुंदर देखने में योगी और महाराज सुंदर साड़ी का के परिधान में श्री दमयं स्वामी का दर्शन जाकर के स्वामी के स्वामी कर भगवान श्री करदम दिव्य वस्त्राभूषण पहन करके बैठे हुए विमान में आए अब विमान में घूमना शुरू हुआ हाँ कहा आज विस्लम की शहर है सुरसन की है नंदन बन की शहर है कुशुभद्रक की शहर है इस तरह से महाराज जगह जगह उपमान जा रहा है महाराज बिहार चल रहे और इसके बाद कुछ दिनों के बाद श्री देवभूति जी के नौ कन्याए एक साथ पैदा हुए नौ कन्या नौ कन्याओं के आने के बाद श्री करदम जी महाराज की देवी अब मेरा वचन पूर्ण हो गया अब मैं सन्यासी बन गया। सा प्रज्यंत तदा लक्ष्या तदा लक्ष्यो सती सती स्मय हृदयता काम उठा हृदय हाहाकार कर उठा हाई चले लेकिन कुछ कह नहीं सकते जमीन कुरेद रही धीरे से बोली स्वामी ये पुत्रियां है अगर स, अगर पुत्र होता तो मैं आपसे कुछ नहीं कहें पुत्रियां हैं इनके योग्य पर मैं कहा ढूंढूंगी स्वामी इतनी ही प्रार्थना है कि इनका विवाह और हमारे आधार के लिए कुछ हमें दे बस इतनी प्रार्थी कर्दम महर्षि को भगवान की बात याद आ गई कि हम आपकी पुत्र बनेंगे करदम महाराज ने कहा अच्छी हम निवास करेंगे और इस प्रकार से भगवान नारायण करदम महाराज का आश्रय लेकर के देव जी के गर्भ में प्रविष्ट होंगे और भगवान का एक कपिल अवतार हो गया और कपिल भगवान चौबीस अवतारों में कपिल भगवान का अवतार है भगवान की स्तुति करने के लिए ब्रह्मा भी आए ध्यान ब्रह्मा जी महाराज कैसे देवताओं के साथ और ऋषियों के के साथ स्तुति स्तुति किया, श्टुति करने बाद ब्रह्मा जी महाराज अपने हंस से हंस वाहन पर चढ़ के जाने लगे हंसो नीन त्रिधाम लोग चले गए कैसे गए कुमार ही सह नारद जरा ध्यान दीजिएगा जब आए थे तो साथ में दूसरा कोई था और जा रहे हैं तो साथ में कोई दूसरा है जब आए थे तो साकम ऋषि भी मरीचियादि भी जब आए तो मरीचियादि ऋषियों के साथ आए और जब जा रहे हैं तो नारद और संकाधिकों के साथ जा रहे हैं क्या बात है कि आए तो सब साथ में थे महाराज लेकिन श्री ब्रह्मा जी ने कहा करदम जी से महाराज आप अपने नौ बेटियों की शादी कर दो बड़ उनके लिए बर हम साथ मिलाए ये मरीची ये पुलस सब, के सब बर लाए थे महाराज तो सबको छोड़ने जा रहा हूँ मैं चला मैं चला आपके साथ कौन जाएगा मैं हमारे सब में हमारे ब्रह्मचारी कुमार ही कुमार शब्द का विलक्षण यहां आ रहा कुमार कुमार ही का मतलब क्या है तो ये ब्याह इनका भी कर दो महाराज इनको क्यों मिल रहा नहीं है ये। कुमार है कुमार का मतलब क्या होता है कि मार की गति यहां कुंठित हो गई मार मैने काम काम की गति यहां कुंठित हो गई है कुछ सीधा मारा कुमारा है यह काम में का कुमार अवतार हुआ श्री कर्ण जी महाराज ने जाकर के भगवान की स्थिति की और इसके साथ ही साथ अपनी समस्त नव कल्याण का नव किया उनको अच्छा बेहेव दिया सबको विदा किया भगवान के बाद जाकर तो कहते हैं महाराज अब हम सन्यासी बनना चाहते और हमें आज्ञा भगवान कदम पुस्कार करो दुनिया वाले देख लो लोग चाहते हैं मेरे पास रहना और जब मैं यहां आया तो सन्यासी बनना चाहती गच्छ काम तुम्हें पूरे उनका ये उनका भूषण है भूषण गच्छ काम इच्छा जरूर जाओ निश्चित जाओ दक्षता पृष्ठ मई संस्त कर्मणाम जीत वृत्युम अमृत आप मेरा भजन करो थोड़ा सा कर दुन जो महाराज ने पत्तन किया मनस्र, मनस्र, आप चिंता मत करो मैं आप समाप्त समाप्त शमन आपकी जिम्मेदारी साम आपकायित्व सन्या अचिंताध्यात्मी विद्याण विष्यति अचिंत भगवान करते माता करेगी कि तुम मेरा पुत्र है इस व्यक्ति पैदा हुआ है लेकिन तुम मेरा गुरु है इस व्यक्ति आज मैं तुम्हारी शर्म बनाई मेरे लागू तो हम शरणम शरण्यम मैं तुम्हारे शरण इसलिए तुम शरण शरणे साधु शरणियम जो शरणागत के पालन करने परम कुशल हो तो लेते हैं शरण आप शरण स्वृत्ति संसार करो आप अपने भक्त के संसार के वृक्ष को छेदन करने के लिए कुहारिशनो संसार स्वरूप उठारण आपने भक्ति के संसार को हमारे ठाकुर के विशेष जो ठाकुर क्या बन जाता है ठाकुर पहले देते हैं और फिर देते हैं और लेते तो हैं थोड़ा हैं और फिर ले लेते हैं ये हमारे ठाकुर की मृत्यु स्वृत्त संसार स्वरूप उठारण दो तत्व है कुठार नहीं एक लौह तत्व है लोहे का तत्व है और एक काष्ठ तत्व है दोनों तत्व अगर नहीं बने मिलेंगे तो कुठार तो नहीं बनेगा दोनों होना चाहिए एक जीव तत्व है और पानी के साथ कर दो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल फर्क आने वाला नहीं होता वही, वही ब्रह्म है ब्रह्म का कृपा की, की, की संसार वृक्ष का छेदन नहीं हो सकता ठाकुर की कृपा के बिना कि कोई चाहे कि हम संसार की ममता छोड़ दे कभी छोड़ नहीं सकता संसार की ममता उ हो जाए इसके लिए ठाकुर का भजन करना चाहूंगा हम कुछ बताओ हम क्या करें हमारा कर्तव्य क्या है माता आध्यात्मिक जोग का अनुष्ठान करो आध्यात्मिक जोग के अनुष्ठान से दुख और सुख का अत्यंता भाव हो जाता है ये मन जो है माता यही बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी ठाकुर कहते मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है चेत खलव्य बंधा मुक्त मनो मतम अगर चित्त भगवान में लग गया तो मोक्ष मिल गया और चित्त संसार में लग गया तो बंधन मिल गया माता बंधन जो उस संसार के साथ से होता है अगर संसार के साथ से बंधन हो ही बंधक बेटा तो जहर की दवा भी जहर ही होता है अगर ये संग दोष आ गया है तो संग से ही कटेगा संग दोष आ गया है तो संग से कटेगा तो किसके संग से कटेगा कि महजनों के संग से संग कट जाए महाजनों का संगीत प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कविदू प्रसंग जो है आजर बंधन है इसको समाप्त किया नहीं जा सकता महाराज जी ने हाँ बड़ा दुख पाया परिवार वालों ने बड़ा दुख दिया बेटे ने गला घोट के मारने का भी प्रयास किया मुकदमा भी लड़ा हम जा, हम हमने ऐसा घर देखा ना हम जानते भी है लेकिन मृत्यु के समय किसी को देखने की इच्छा है उसको बुला दो ना नायक तो है एक बार देखना चाहता हूं प्रसंगम अजरम पासम लेकिन सैव साधु सुकृत अगर वो साधुओं के चरणों में कहीं संग हो जाए सैव साधु सुकृत मोक्ष द्वार मोक्ष का द्वारा खुल गया है बिल्कुल खुल गया कोई धक्के है ही नहीं मानी तो संतों के साथ से ऐसा क्यों होगा माता बेटा और संत माने किसको संत माने किसको कि संत उसको मानू मैया जो दुख और सुख के सहने में समर्थ हो जाकर के आप पैरों में चप्पल पहनते हैं वृद्ध भूमि में जाकर के पैरों में चप्पल पहनते हैं जिस भूमि में ठाकुर लुंडित हुआ जिस भूमि में ठाकुर लुंठित हुए जिन रजों में ठाकुर लोटे हैं तो क्या मैं क्या करूं मेरे पैरों में कांटे गिर गए कंकड़ चुभते हैं ये कंकड़ की चुभन जिसके पास बर्दाश्त कंकड़ की चुभन बर्दाश्त करने की जिसके पास शक्ति नहीं है वास्तव तो में उसके साधुता में कुछ कमी प्रतीक्षा नहीं या एक ही गुण काफी है महाराज तितीक्षावा शरीर में तितीक्षा हो मन में प्रतीक्षा हो आंखों में प्रितीक्षा हो ठाकुर साहब ने खड़े तीन का जोड़ा है ये मैंने तुक नहीं भिड़ाया भिड़ गया है ये मैंने कथा नहीं बनाई है बन गई है शरीर से प्रतीक्षा हो मन में प्रतीक्षा हो आओ आओ प्राण नाथ अब प्राण लगेरा मेरे नाथ मेरे स्वामी मेरे सर्वस्व मेरे आराध्य अब आओ अब प्राण जाना चाहती इनके जाने के पहले अपनी मधुर मंगल में कमनीय कांति संपन्न उस स्वरूप को एक बार दिखा दो मेरे रात एक बार शरीर में तिथिक्षा हो मन में प्रतीक्षा हो आंखों में दृक्षा होगा ठाकुर उसके सामने दौड़ किया कारुणिका सड़क पर किसी दुखी को देखो तो कैसा है विचार मत करो पिघल जाओ दीनन देख घिनात जे नहीं दीनन सो काम कहा जानते लेते हैं दीन बंधु को नाम कारुणिका किसकी किसके वो मेरा मित्र है ये मेरा मित्र बैठा हुआ है ये मेरा मित्र बैठा नहीं नहीं ये मित्र है वो मित्र है तो दुनिया कर लेती है सुहृदर्वदेही अजातशत्र शांता साधव हरिशल साधु साधुभूषण मई अनन्यन भावन ये दृढ़ा भक्ति कवंती ते साधवा आदि आदि ऐसे जो साधु में इनका साथ करो और क्या होगा उससे संग दोष हरा ही ते, ते संग आशक्त दोष को समाप्त करें साथ संतों का साथ करोगे तो संतों के यहां भगवान की कथा मिलेगी हाँ सता प्रसंगान मम वीर संविद भवंती हृत कर्ण रसायना कथा हमको कथा में नींद आती कथा में नींद क्यों आती है आपको ठाकुर प्यारे नहीं लगते ठाकुर प्यारे नहीं लगेंगे तो कथा प्यारी नहीं लगेगी कथा प्यारी नहीं लगेगी, प्यारी नहीं लगेगी तो नींद आएगी नींद क्यों आती है कथा प्यारी नहीं लगती कथा प्यारी क्यों नहीं लगती ठाकुर प्यारे नहीं लगते ठाकुर प्यारे क्यों नहीं लगते आपके मन में श्रद्धा नहीं आवे तो महाराज सता प्रसंग संविद भवंति हृत कर्ण रसायना कथा तोषणा स्वप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर् भक्ति रनुक्रमिष्यति पहले श्रद्धा आवेगी फिर रति आवेगी और उसके बाद फिर भक्ति है पहले श्रद्धा है आदव श्रद्धा तत रति तत्पश्चात भक्ति इस सिद्धांत है श्रद्धा अगर नहीं है तो रति नहीं आएगी रति नहीं है तो भक्ति नहीं है श्रद्धा मने श्रद्धा मने श्रद्धा मने श्रद्धा उसको कहते हैं कि बस भवन उजरो नहीं डरू नारद बचन में परिहरू बर्बाद हो जाओगे हम बर्बाद हो जाए उजर जाए बर्बाद नहीं लेकिन ठाकुर के प्रेम को हम नहीं छोड़े इसका नाम श्रद्धा है अभी भक्ति नहीं आई इसको श्रद्धा बोलेंगी बना श्रद्धा के बाद रति आती है रति किसको कहते हैं अर्थन धर्म काम रुचि गति न चह निर्वान जन्म जनम, जनम रति राम पद यह वरदान यह श्रद्धा है यह रति है और ये दोनों आ गई तो भक्ति निश्चित आएगी महाराज रुक नहीं सकती है भक्ति महारानी दौड़ के आई और वो भक्ति महारानी कितने प्रकार की है देवी इसको भी सोच सुन लो भक्ति योग्य में मार्गम ग्रूही विस्तर शभो हे प्रभु भक्ति योगस् मार्गम में इधर विस्तार पूर्वक बताया भक्ति किसको कहती श्रद्धा रदिर भक्ति भक्ति कहते किसको तो भक्ति आएगी तो विराग हो ही जाएगा आपने जैसा बताया विरागो ये न पुरुष भगवान सर्वतो भवेद हमें भक्ति सुना माता के सुंदर वचनों को सुनकर के भगवान अर्दित हो गए ध्यान देना ये अर्दित सब देना जब शुरू किया तो कृपया भी दिता। आप कैसे हुए करुणा अब करुणा से अर्दित हो गए जब ठाकुर के हृदय में करुणा का समुद्र उद्वेलित तो होता है तो भक्तों के मंगल में भक्तों के मंगल में विधान करने के लिए वाणी मुखरित हो पड़ती है आगे माता भक्ति के बड़े बड़े प्रकार हैं ठाकुर ने इक्यासी प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है अस्सी और एक इक्यासी इक्यासी प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है लेकिन रागानुगा भक्ति क्या है प्रेमा भक्ति क्या है जिसके पीछे ठाकुर दौड़ता है वो कौन सी भक्ति है कि जिसमें कोई कामना नहीं हो, जिसमें यह भी कामना नहीं होती कि लोग मुझे भक्त कहें जिसमें जिसमें किसी प्रकार का ढक्कन नहीं है ध्यान देना जिसमें किसी प्रकार का ढक्कन भक्ति के दो बड़े ढक्कन है महाराज भक्ति के दो बड़े ढक्कन है और ढक्कन जब तक हटेंगे नहीं तब तक भक्ति महारानी के दर्शन होंगे नहीं भक्ति के ढक्कन क्या है एक ढक्कन का नाम ज्ञान है और दूसरे ढक्कन का नाम कर्म है। भक्ति किसको कहते हैं? ज्ञान रागारुगा भक्ति ज्ञान कर्माद्यनावृता ज्ञान कर्म से जो अनावृत है ऐसी भक्ति का नाम रागारुगा भक्त ऐसी भक्ति का नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है ऐसी भक्ति का नाम प्रेमा भक्ति है ऐसी की भक्ति का नाम वह भक्ति है जो ठाकुर को पीछे पीछे दौड़ाती है धक्कन खुल गया मुक्तियां दौड़ पड़ी हां मुक्तियां दौड़ पड़ी सासालो पिसाबी पिसारू पिसायु सारी भक्तियां दौड़ पड़ी हमारा दर्शन कर हम तुम्हारे पास आई तुम हमें चाहते थे पहले हम आती नहीं थी अब तुम नहीं चाहते हम तुम्हारा दर्शन करने के लिए आई भक्ति ने कहा तुम तो दर्शन करने के लिए आई हो लेकिन हमको दर्शन देने का समय नहीं ला ला, ला, दर, ला, ला, ला। चार हैं चार प्रकार का सुख देंगी तुमको हमको चारों मिल गया है कहा मिला है कि रोमांचे नमत्कृता तरुरी मेरे अंग अंग में पुलकावरी छाई हुई है मेरे शरीर को देखो मेरे सारे रोए खड़े भक्तिया मनोनिंदितम दूसरा तीसरा प्रेमा प्रेमाश्रूनि विभूषयंती बदनम मेरा मुख देखो चमक रहा है मेरा मुख स्वाभावान है मैंने मुख में अंगराग लगा रखा है मेरे मुख में क्या लगा हुआ है दुनिया के अंगराग खुल जाएंगे मेरे मुख में क्या लगा है मेरे मुख की का क्या है प्रेमा सूर्य विभूषयदनम आंखों से झरने बह रहे हैं मेरे गालों पर आंसू बह रहे हैं रही प्रेमाश्रूढ़ी विभूषय राम जी ठाकुर का पूजन करो हृदय समुच्छलित तो हो आंखों के आंसू बरसें मुख की शोभा हो जाएगी वक्षस्थल पर पड़ेंगे वक्षस्थल शुद्ध हो जाएगा और कहीं वक्षस्थल से टकरा करके ठाकुर के ऊपर पड़ जाएगा ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा भूषय वदनम कंठंगिरो गा भगो भगो नास्कृम्यवसर श्रीराचन क्यों चतुर्विधा किय दायाय लोलायती ये चारों किया मेरे पास दासी बनने के लिए क्यों तैयार हैं मेरे पास समय नहीं है भगो हटो ये भक्त का लक्षण है सालो के सामी सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यप्रुत दीयम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना भक्ति कहती है मैं आऊं कैसे ये रागानुगा का लक्षण है ये प्रेमा का लक्षण मैं कर रहा हूं और भक्तियों को मैंने छोड़ दिया से। भक्ति कहती है, मैं आऊ कैसे ये दो पिशाचनियों ने तुम्हारा घर घेर रखा है ये दो पिशाचनिया जब तक भगेगी नहीं तब तक मैं नहीं आऊंगी इनको निकालो तब मैं आऊंगी इनके रहते मैं नहीं आ सकती कहता माता कौन सी पिशाचनी है एक पिशाचनी है भुक्ति और एक कहना में मुक्ति एक एक संसार चाहती है और एक कहती है मर के कहीं और जाओ इन दोनों को हटाओ भुक्ति मुक्ति स्प्रिया या अवत पिशाची हृदय तथे इनको हटाओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा भैया मैंने हटा दिया नान्यापृ रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदा च भवान इसलिए भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा दोषरहित गुरुमाच रुआ का लक्षण है प्रेमा का लक्षण है वैदिक लक्षण मैंने कहा नहीं है, है ये भक्ति करो मैया पुत्र ये भक्ति बड़ी विलक्षण है क्या मैया आज मैं तुझसे तो योग की व्याख्या कर रहा हूं योग किसको कहेंगे अच्छा कह कयोग लक्षण बख्शे मैं योग का लक्षण कर रहा हूं तो कौन सा योग सबीजस्य सबीज योग का लक्षण वर्ण कर रहा हुआ इस सबीज योग क्या है एक तो होता योग यम किया नियम किया आसन किया प्राणायाम किया प्रत्याहार किया धारणा किया ध्यान किया और समाधि भी किसी अदृश्य की कि किया जिसको हम जानते हैं साधना केवल पर चलती जा रही हैं समाधि कर लिया एक तो हो गया योग दूसरा इस इसमें मन नीरस हो जाता है इस योग में मन नीरस हो जाता है और सभी जो क्या है ठाकुर का अर्चन पूजन सेवा बंद नहीं है यम भी हो रहा है नियम भी हो रहा है आसर भी हो रहा है और प्राणायाम में ठाकुर का मंगल में स्वरूप है धारणा में ठाकुर की धारणा है ध्यान में, में मेरे राम जी हैं और समाधिस्तुए तो ठाकुर नाच रहे हैं सामने यह सवीजी जी हो इसका नाम सवीजी जी हो वह योग नीरस है यह योग सरस है आसन इसमें भी है उसमें भी, दोनों भी।, दोनों भी।, दोनों भी है दोनों में यम दोनों अष्टांग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि दोनों में भी है योग में भी है और सभी योग में का पालन करो यम का पालन में सबसे सबसे बड़ी बात है भोजन थोड़ा करो इसके ऊपर ध्यान देना ये सबसे बड़ी बात है महाराज अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं मेरी बात को ध्यान जगह जगह जहां पाओ श्वान की तरह दुम हिलाते हुए चाटने लग जाओ ये जब तक तो छोड़ोगे नहीं तब तक तो राम की भक्ति मिलेगी नहीं ये मैं दंके की चोट पर कह रहा गए भोजन मित्र होना चाहिए अब भोजन मेध्य होना चाहिए ये मैं अनुभव करके बता रहा हूं मैं सब खेल खेल के आया हूं साधु बरा मैं अनुभव करके बता रहा हूं अनुभव करके बता रहा हूं जब तक जूठे दोने चाटोगे जब तक जूठे पत्तल चाटोगे तब तक ठाकुर के बनने का ढोंग भले कर लो तुम ठाकुर के बन नहीं सकते। ये मेरा दावा है एक अनुभवी साधु कह रहा है आपसे भोजन मित करो जब देखो तब तो तैयार है पेट धोए के बैठे मैं कहीं और गया जहां हवाई जहाज की यात्रा करनी पड़ती थी तो मैंने देखा क्या जब हवाई जहाज में बैठे तब महाराष्ट्र तुम तुरंत टेबल लग जाए तुरंत आ जाए तुरंत खटाखट चम्मच कांटा बजने लग जाए हम कहीं कम वक्त हमेशा भूखे रहते हैं क्या <laughs> मैं 8 बजे बैठा तो भी भोजन बारह बजे बैठा तो भी भोजन शाम को चार बजे बैठा तो भी भोजन रात को दस बजे बैठा तो भी भोजन क्या क्या हवाई अम्बल बताओ ऐसा ऐसे को कर नहीं मिल सकते ना मितु मितु भोजन करो मुझे बारी बाहरी बात कहने का अभ्यास भी नहीं प्रसंग भी नहीं समय भी नहीं लेकिन ये इसलिए कहा है कि आपके जीवन से संबंधित है और अधिकांश जीवन ऐसा ही है और यहां आने वाले लोगों में भी कुछ का जीवन ऐसा है और उनके मन पर परीखा कुठारा घात कर रहा हूं तीखा कुठारा घात इसलिए कर रहा हूं कि जब तक कठोर आघात नहीं पड़ेगा तब तक आपका ये पत्थर हृदय पिघलेगा जब तक बिजली की कड़कती हुई बिजली की कड़कती हुई चोट जब तक नहीं लगती है तब तक शिला विदीर्ण नहीं होती है और जब तक शिला विदीर्ण नहीं होती है तब तक उसमें से रस्मती धारा का प्रवाह बहता नहीं आपके पत्थर सरीखे हृदय में रस्मती धारा छिपी हुई मैं चाहता हूं सामने बहे इसलिए मैं अपने बचरों की कठोर ठोकर मार हूं जब तक जब तक आपका भोजन शुद्ध नहीं होगा तब तक आपकी वृत्ति भगवान मई नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी भोजन मितु होना चाहिए और मेध्य होना चाहिए मेध्य मन पवित्र होना चाहिए उच्छिष्ट नहीं होना चाहिए उच्छिष्ट दुई का या तो ठाकुर का उच्चिष्ट पाओ प्रसाद या तो फिर ठाकुर की राम नाम की धारा जिसके मुख से अविरल निकल रही हो ऐसे राम नाम जापक राम भक्त के से लगा हुआ जो सीतम प्रसाद है उसको पाओ बुद्धि शुद्ध हो आओ सब अपवित्र है ये मेध्य, ग्रंथ कह रहा है ये है यम। इसके बाद है। नियम और उसके बाद अहिंसा आदि यम का पालन करो आसन पर बैठो दो घंटा कथा सुनने के लिए चार बार अगर उठे तो आप नहीं उठते आप नहीं उठते आप नहीं उठते लेकिन लोग उठते एक ने कहा महाराज हम एक घंटे का नियम दो बार भी करते हैं क्यों के बैठ नहीं पाते दुर्भाग्य बस हो मेरा शिष्य था कि एक घंटे का नहीं हम दो बार दो बार भी करते हैं बैठ नहीं पाते कि दुकान पर कितनी देर बैठते हो दुकान पर कितनी देर बैठते हो छह घंटे हम क्या उठती कितनी उठते कितनी बार हो ग्राहक रहते थे बार नहीं उठना पड़ता नहीं देखा तो आध बार उठता हो <laughs> हमके मूर्खर पिसाज दुकान पर छह घंटे बैठा रह सकता ऐसे कहा मैंने उसको जानने वाले यहां लोग हैं। यहाँ कई लोग हैं उसको जानते हैं मैंने कहा मूर्ख डर दुकान पर छह घंटे बैठ सकता है ठाकुर के लिए एक घंटा बैठ नहीं सकता दिक्कत है तेरे जीवन को निकल जा मेरे यहां मैंने मैं धोखा खा गया शिष्य बना दिया लेकिन राम जी वही अब डेढ़ घंटा बैठता है यह भी है। उस दिन से डेढ़ घंटा बैठता है आसन यम नियम आसन आसन करो एक आसन से बैठो ठाकुर की आराधना करो प्राणायाम करो प्रत्याहार करो हम्म धारणा करो ठाकुर के स्वरूप की ठाकुर का ध्यान करो हु? इससे होगा क्या तो इससे महाराज ध्यान बढ़िया हो जाएगा इससे बढ़िया ध्यान होगा राम जी प्राण प्राणाया प्राणायाम प्राना, से प्राण का शोधन हो जाता है प्राणायाम से प्राण का शोधन हो जाता है ऐसा और फिर उसके बाद ठाकुर का ध्यान करो तो ध्यान कैसे करें महाराज प्राणायाम से दोषों को नष्ट करो धारणा से कलमस को नष्ट करो, दो अब प्रत्याहार से आसक्तिजन्य दोष को अपाकरण करो, दोन से जो ईश्वर संबंधी गुण नहीं है न स्वर है उनका विनाश करो प्राणायामयर दहे दोषा धारणा किलबिषा प्रत्याहारेण संसर्गा ध्यान न ईश्वरा गुणान ध्यान ध्यान करो, करो समाधि अपने आप लगेगी उसकी चिंता मत करो ध्यान की चिंता करो समाधि की चिंता मत करो समाधि अपने आप तो भी चली जाएगी समाधि अपने आप दौड़ी चली जाएगी महाराज आप ध्यान करो तो ध्यान किसका करें कि जिसका मुख प्रसन्न हो उसका ध्यान करो तो तो क्या मत प्रसन्न इनका भी मुख है उनका भी है उनका भी है कि आज प्रसन्न है जरा सा एक झापड़ लगा दो फिर प्रसन्न रहे तो हम जाने हा? लगा दो एक झापड़ प्रसन्न रहे तो हम देखें उस झापड़ लगने के बाद भी जो प्रसन्न है उसका ध्यान ऐसा है दो हाँ पितुआ बसन, तात तांत रघुवीर हृदय न हर्ष विषाद कछु पहीने बल कल चीर राजनाय दीन सुसुनि भयूर न हृदय हरासु असोसुत बिछुरत प्राणा अधम कवन जग मोहि समान हमसे लोग कहते महाराज राहण की बात करने के लिए कोई जो आगे पीछे लगाई जाती है संपुट की चौपाई बताइए मैंने कहा मेरी चौपाई तुम्हारे काम की नहीं है क्या नहीं हम काम की है आप बता, बताइए तो सही हम बताए क्या अगर हमारी चौपाई लगा लू तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बताओ तो सही हार गुण प्राण पीड़ित तुम अपिन जीत बहुत दिन ये चौपाई है संपूर्ण इसको गाओ और रो प्रत्येक चौपाइयों पर संपूर्ण दो प्रत्येक चौपाइयों पर मैं कह रहा हूं संपुर्ण दो हरे रामचरितमानस का पाठ कर लो हमसे आके बताना कुछ अनुभव हुआ कि नहीं हुआ जैसे मैं कह रहा हूं इसको गाओ इसको अनुभव करो रो प्रत्येक चौ चौपाइयों पर संपूर्ण दो केवल एक पाठ कह रहा हूं एक पाठ करो फिर मुझसे बताना कुछ अनुभव हुआ हा रघु नरूल दूसरा नहीं बता रहा हूं जिसको आप करो फिर कहोगे हमको कुछ नहीं मिला मैं कहता हूं मिलेगा मिलेगा मिलेगा लेकिन जैसे मैं कहता हूं वैसे करूंगा हा प्राणीते तो बहुत दिन बीते कर्णिमा की तरह जिसके आंखों की लाली है ये लाली क्यों है आंखों की शोभा कालिमा में है कज्जल मिश्रित नेत्र प्रशस्त है ये लाली क्यों है कि आपके भीतर रहने वाले दुर्गुणों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते पद्म क्षण इस प्रकार से भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप का वर्णन है ऐसे स्वरूप का ध्यान करो आप। और कई ऐसा समझ लेना कि हम तो हम बुधी हो गई तो राम जी भी बुढ़े होंगे ना ना ना संतम वयस कौश हमेशा सोलह हमेशा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 विलक्षण बन रहेगा विलक्षण बनना मैया भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो संचिंत भगवत चरणारविंदम भगवान के दोनों जानुओं का ध्यान करो भगवान की उर्वों का भगवान के जंघे का ध्यान भगवान के जंघे गर्व की, की कंध से टकराते रहे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 ठाकुर की हस्ती का ध्यान करो जब ठाकुर किसी की दुख को समाप्त करना चाहते हैं तो उसको मुस्का के दर्शन देते हैं कर कमल धन सायक फेरत जियनी हरनी हसी हेरत ठाकुर जब मुस्कुरा देते हैं ठाकुर जब हंसू की नन्नी नन्नी का ध्यान दुई दुई दसन अधर अरुनारी, ना नास तिलक नहीं पारी ठाकुर की मंद मंद हंसन का ध्यान ये ठाकुर के अधरोष्ठ पर जो मंगल मंगलमय सुंदर हास्य दर्शित होता है वो भक्तों के अंत के शोक को निकाल करके उनके जीवन में सर्वदा सुख का संचार कर दिया ठाकुर के हास्य का हास हरे अवनताखिल लोक तीव्र शोका सुसागर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 नौ महीने में कैसे आता है गर्भस्थ शिशु कैसे भगवान की स्तुति करता है ये सब भी वर्णन है लेकिन मुख्य के विषय जो कपिलोपदेश का है तो भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति मैया भगवान की भक्ति श्री कपिल महाराज के उपदेश को सुनकर के देवती जी कम्बोह पटल भंग हो गया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 स्वामी आप मेरे गर्भ में रहे आपके अनंत तो स्वरूप है स्वामी आपके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, है। चंडाल भी पवित्र हो जाता है आपके मंगल में गुणानुवाद से हे स्वामी हम आपकी चरणों में नमस्कार करते बंदे विष्णु कपिलम वेद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 कर लेंगी अमृतत्व की प्राप्ति कर लेंगी मृत्यु को तर, कर लेंगी. सी, कपिल महाराज इस प्रकार माता जी को उपदेश करके और वहां से माँ की आज्ञा प्राप्त करा अनुमता हा, कपिला हा अपने मात्रा, माता की आज्ञा प्राप्त करके अब अंत में कहते माता कैसी है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 ज्ञात तत्वाप्य लेकिन फिर उन्होंने अपने को संभाल लिया और संसार से एकदम हो गई महाराज इसी बात का ध्यान ही रहा और इस प्रकार कपिल जी के बताए हुए भक्तियों को कर करके भगवान के चरणों में अपना मन लगा करके इन्होंने दिव्य गति प्राप्त की है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 श्री दक्षिणा जी साथ दक्षिणा को रुचि ने ले लिया रुचि और आकुति ने दक्षिणा जी को ले लिया और यज्ञ को ले लिया श्री मनुहरा गोत्र बदल गया गोत्र बदल गया आगे भी हो जाए आगे महाराज इसी प्रकार से कहते हैं कि देवहूति जी की जो नव कन्याएं थी उन नौ कन्याओं का विवाह किनके किनके साथ हुआ तो दो का मैं वर्णन जरूर कर दूं जो क्योंकि दोनों जगह भगवान के अवतार है दोनों जगह भगवान के अवतार है, है। देवहूति की पुत्री का नाम था अनुसूया आप लोग सब परिचित हैं अनुसूया चित्रकूट की जो अनुसुईया उनके पति का नाम है अत्री और अनुसुया का ब्याह हुआ भगवान ब्रह्मा ने कहा प्रजा का सृजन करो अति महाराज अनुसुईया के साथ तपस्या करने चले लिए चले तो जब तपस्या करने के लिए गए तो भगवान प्रसन्न हुए और जगह तो जिसको बुलाया जाता है वही आता है यहां श्री ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए शंकर भी आए तीनों आए महाराज बड़े विचित्र रहे श्री अत महाराज कहते मैंने एक को बुलाया तीन कैसे आए चित्ती कृत प्रजननाय कथम नु यूयम अभी तीन कैसे आई तो गति जद वही ध्या आप जिनका ध्यान करते हैं वही है अब इसमें अंतरंग कथा है पुराणों की कि त्रिको वरदान श्री राम अनुसुईया जी को वरदान त्रिदेव ने दे दिया है अनुसुईया जी ने वरदान मांगा कि अभी तो तुमने हमारा दूध पिया है लेकिन हमने तुमको पैदा नहीं किया लेकिन इस दूध की रक्षा इसी में है कि तुम मुझसे पैदा होकर के मेरा दूध फिर पियो इस प्रकार से अनुसुईया और अत्रि की तपस्या फलीभूत हुई भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये तून तीनों अत्री और अनुसुईया के यहां प्रकट हुई भूत सेना ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा अप्री महाराज के यहां है आगे चंद्रवंश में आपको काम आएगा दत्तो विष्णो सुविद श्री दत्त जी महाराज भगवान नारायण के अंश से हुए और शंकर भगवान के अंश से महर्षि दुर्वासा उत्पन्न इस प्रकार त्रिदेव आ गए बोलो दत्तात्रेय भगवान जी ये दत्तात्रेय भगवान का उतार अब आगे कहते हैं कि दक्ष को प्रसूति ब्याह गई तीसरी पुत्री आकृति हो गई देवहूति हो गई अब आगे आई प्रसूति दक्ष और प्रसूति से सोलह कन्याएं हुई और उन सोलह कन्याओं में रामजी एक कन्या का नाम था मूर्ति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 इसके पहले उन्होंने कहा कि स्वाहा का विवाह हुआ है अग्नि से यह ध्यान देने की बात है ज्ञान करने की बात है और स्वाहा से और अग्नि से तीन बेटे हुए पावक पवमान और सूची पावक पौमान और सूची और, और इन तीनों से 45 पुत्र पैदा हुए चतवार पंच छ तो 45 ये हो गए हुए और हुए पावक पवमान और सूची 45 तीन अड़तालीस और एक अग्नि सब मिला कर उनचास ये उनचास अग्निचास अग्नि जैसे उनचास मरुत हैं वैसे उनचास अग्नि ये अग्नि है मरुत की बात आगे बताऊंगा राम जी श्री विदुर जी महाराज ने पूछा माजी ससुर दामाद का झगड़ा कैसा ससुर ऐसे पूछने जैसे मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं समझ मैंने आपके हंसाने के लिए कह दिया है है इसमें लिखा इसे कि मेरा ससुर झगड़ा कैसा है इसकी बात जरा एतदाख्याहि मे जामातु बताया च विद्वेश प्राण ते दुस्त्यजान सती के एक बार दक्ष प्रजापति आए सब आज जुड़ी हुई थी भगवान शंकर अपने ध्यान में मग्न रहते थे भगवान शंकर कभी इधर उधर देखते नहीं जहां बैठे समाधि उनको बाह्य ज्ञान रहते ही था हा? एक ने हमसे कहा महाराज सबने पार जाने के लिए कहा हनुमान जी ने पार जाने के लिए नहीं कहा हमने कहा उसका उत्तर है कभी मैंने एक बात बताइए कि जब संपाती ने सीता जी का पता बताया उस समय तो हनुमान जी भी थे मैंने कहा जरूर थे कि जब संपाति ने पता बताया तो हनुमान जी ने नहीं सुना हम कह नहीं जानते अगर सुना अगर सुना तो फिर इधर उधर ढूंढने की जरूरत क्या थी सीधे पहुंच जाते हम कह देखो बैठे तो सब थे बैठे कभी सब दर्व गसाई तो सब बैठे सूखे और हनुमान जी बैठे सरस अभी मैं बता चुका हूं आपसे सभीज योग और सभीजे तर योग अभी बता चुका हूं हनुमान जी सब बैठे सूखे और हनुमान जी बैठे सरस अरे हनुमान जी जी बैठे तो आंखों में आ गए ठाकुर आंखें हो गई बंद और लग गया ध्यान ठाकुर के चरणों में उन्होंने सुने नहीं कौन क्या कह रहा है कौन क्या महाराज की और जब उन्होंने कहा महाराज राम काज लगे ते उतार तब सुने हाँ, हाँ हाँ जरूर जाएंगे राम जी है? शंकर भगवान क्यों नहीं उठे दक्ष समझ नहीं पाया शंकर की समाधि लगी हुई उसने समझा हमारा अपमान कर दिया हम इसके ससुर हैं हमारे आए उठे फला नहीं हुआ हु?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 राम जी शंकर जी उठे नहीं दक्ष को क्रोध आ गया दक्ष ने बड़ी गालियां बखी श्राप दिया गणों की सापा सापी हुई द्रोह ठन गया लड़ाई ठन गई चलती रही बरसों चलती दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं इसलिए यज्ञ कर रहे हैं कि शंकर का भाग इसमें नहीं रहे शंकर को भाग न देने के लिए उन्होंने यज्ञ किया यज्ञ कि भी बड़े बड़े लोग जा रहे हैं बड़ी बड़ी देवियां जा रही हैं उनकी आभूषण खनखनाए रहे हैं बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके जा रही हैं सजी बजी धजी जा रही हैं सती ने देखा मन ललच पड़ा हम भी जाएंगे भगवान शंकर से प्रार्थना की देवादेव आपके ससुर के यहां जाइए ऐसे कहती बड़े भाव से कहती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 नहीं रो, नहीं जाने मैं जाऊं, जाऊं, चल पड़ी। चल पड़ी शती जी। और पीछे से भगवान और भगवान और और शंकर के गण उनके साथ महाराज सब क्या क्या सामान लेके चले हैं वो सामान बहुत बढ़िया है आ, सारी का लेके चले गेंद लेके चले शीसा लेके चले हाँ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 किसी अशुद्ध अन्न को खा लिया धोखे से आप गए तो ये बड़ा पवित्र है और बाद मालूम मालूम कि ये पवित्र है तो उस, उसका उपाय क्या है कि उस अन्न को अंगुली डाल करके निकाल दो बाहर यही उसका उपाय बमन कर दो ये उसका उपाय है अब इस शरीर जो तो मुझको मिल गया है अब इस शरीर को छोड़ देने में ही मेरी बनाई है मोहा जो मोह से अ खा लिया गया है विशुद्धि धरणं प्रचक्षते इसलिए तुम्हारा तुम्हारा शुक्र जिसमें विद्यमान है जिस शरीर में अभी शरीर को धारण करने में मैं असमर्थ अब मैं इसको छोड़ रहा हूं से महाराज वहीं पर चल के स्वाह हो गई सारी संसार में हाहा हा, मच गया भगवान शंकर ने सुना नारद जी से क्रुद्ध होकर के दांतों से ऊटों को चबा करके अपनी जटा उखाड़ के पटकी महाराज उसमें से वीरभद्र महाराज आए महाराज आज्ञा क्या है जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया देवताओं की बड़ी दुर्दशा हुई जिन जिन्होंने अन्याय किया था उनको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 बाप न मैं मुंह से कहता हूं और न मन में चिंतन करता हूं बड़ी बढ़िया बात है नाघम प्रदेश बाला नामये नानुचिंत बाला नाम बाला नाम मतलब मैंने कल बताया था अज्ञानी नाम अज्ञानी नाम आघम हे प्रदेश हे ब्रह्मन न अम वर्णय न तू अनुचिंत मैं उसका अनुचिंतन भी लिया क्यों चिंतन नहीं करते चिंतन किया जाएगा चित्त से मन से किया जाएगा अगर मैं संसार की अघ का चिंतन करूंगा तो मन और चित्त से ठाकुर भाग जाएंगे आप अगर किसी के पाप का चिंतन करेंगे तो मेरे राम जी आपके हृदय से निकल के भाग चले और अगर वाणी से किसी के पाप का वर्णन करोगे बड़ी सुंदर बात हम भी साधक हैं हम सिद्ध नहीं हूं आपके शैली में मैं भी हूं आपने ऊंची बिठा दिया है आपकी महानता है वाणी से अगर किसी के पाप का वर्णन करोगे तो वाणी में जो श्री नामक ग्रहण की योग्यता पैदा कर लिए हो वो समाप्त फिर उसके लिए बन लगाना पड़ेगा साधन करना पड़ेगा इसलिए न वर्णय नान चिंत कभी किसी की निंदा मत करो कभी किसी को दुश्मन मत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 स्नान की भगवान नारायण की तो गई ठाकुर तो तो जी की चमकने लग गई मेरे राम जी जहाँ जाते हैं ना वो सब अभिर्भूत हो जाते हैं चाहे जितना बड़ा बैठा हो अपने लिए हाँ हाँ बहुत सच के बैठे हम बड़े ऊँचे आसन में बिठाया है लेकिन जब ठाकुर आए तो सब नीचे आ जाते हैं बैठो महाराज हाँ। हमारे राम जी यही सही हैं ब्रह्मा जी भी थे शंकर जी भी भी भी भी थे, वरुण भी थे, भी थे, थे, इंद्र वरुण कुबेर बड़े बड़े देवता थे बड़े-बड़े बड़े-बड़े मुनिंद्र थे, थे, सिद्ध और संत लेकिन मेरे आराध्य जब पधारे, मेरे ठाकुर जब पधारे तो सबके सब उनके खड़े हो गए जो उच्चतम आसन था महाराज पधार और सबके सब आकर के ठाकुर के चरणों में स्तुति करने लगे सबोरे ठाकुर थे मंगल में चरणों में स्तुति किया है यज्ञ पूर्ण सफल हुआ है ठाकुर ने का भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए श्री मैत्री जी महाराज कहते हैं कि देखो ब्रह्मा से जहां धर्म पैदा हुआ वहां अधर्म भी पैदा हुआ है ब्रह्मा जी के पुत्रों में धर्म भी है और अधर्म धर्म सामने से आया अधर्म पीछे से आया है याद रखना अधर्म या अधर्मी की हिम्मत सामना करने की कभी नहीं होती अधर्म या आधर्ण की सामना करने की हिम्मत होती नहीं कभी महाराज इसलिए अधर्म पीठ से पैदा उस मृषा की पत्नी का नाम था अधर्म ना। की पत्नी का नाम था मृषा मृषा धर्मस्य भार्यासी धर्मस्य से भारिया मृषा धर्म की पत्नी की अधर्म की पत्नी अधर्मस्य अधर्म की पत्नी का नाम मृषा और इस जोड़े दम बम माया अधर्म और मृषा के द्वारा दम और माया आई और ये तो भाई बहन लेकिन उन्होंने आपस में कर लिया ब्याह अधर्म का परिवार है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 निकृतिश्च महामती और उनके द्वारा लोभ और निकृति का जन्म हुआ है लोभ और निकृति निकृति मने दुष्टता दुष्ट ये दोनों आए अब इन दोनों का भी ब्याह हो गया लोभ निकृति का भी ब्याह हो गया तब तो उनमें महाराज एक जोड़ा फिर पैदा हुआ उसका नाम है क्रोध और हिंसा दोनों का जोड़ा है क्रोध और हिंसा हिंसा बगैर क्रोध के नहीं होगा क्रोध हिंसा ये भी कर लिया आपस फिर उनके द्वारा एक जोड़ा फिर पैदा हुआ उसका नाम था दुरुक्ति और कली दुरुक्ति बने गाली और कली बने झगड़ा लड़ाई कला है? तो बगैर गाली की झगड़ा होगा जी ये दोनों भाई इन दोनों ने विवाह कर लिया और फिर इनके द्वारा क्या हुआ इनके द्वारा जोड़ाया भय और मृत्यु भय और मृत्यु ये है परिवार अधर्म ये अधर्म का परिवार है और फिर यातना और निरय आखिरी आखिरी में यातना और निरय यातना और निरय आखिरी परिवार है इस प्रकार से इनका परिवार हुआ परिवार है अधर्म से आरंभ होकर के नरक तक समाप्त होता है ऐसा परिवार है <coughs> यहां पर लिखा है कि इसको सुनना चाहिए इसलिए मैंने आपको सुना दिया तो रामजी अथात कीर्तये कीर्तम पुण्य कीर्तुद्व स्वयं हरे अंशान सुगन मन राम जी स्वयंभु मनु महाराज के वंश का वर्णन करने हम चल रहे हैं उनके प्रिय व्रत और तान पाद नाम के दो पुत्र उत्तान पाद महाराज के दो पत्नियां हैं एक का नाम है सुनीति सुरु, सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि एक बार राजा बैठे हुए हैं आसन पर श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए लेकिन ये श्रेष्ठ आसन पर बैठ करके भी पत्नी को बराबर देख रहे हैं पत्नी सामने बैठी कुछ लोग कहते बगल में बैठी दोनों सब है ना दोनों मानने योग्य दो है दो आचार्य हैं हमने दोनों से सुना एक ने कहा सामने बैठिए और एक ने कहा बगल में बैठिए दोनों का आदर करना चाहिए कई बैठे इसने क्या रखा है आई हम श्री तो सुनिए श्री सुरुचि के द्वारा पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम और के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम है से उत्तम पैदा होता है चाहे रहे और चाहे न रहे लेकिन सुनीति से ध्रुव पैदा होता है जो कभी जाता ही नहीं रहता ही रहता है देखो विशेष बात कल सुनाऊंगा हम जन श्री जी ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते आए माता ने खूब सजा दिया था सजे तो बड़े बढ़िया आभूषण पहन के वस्त्र पहन करके बड़े सुंदर दूसरी थे और आकर के पिता को देखा तो कर अर्थात हमको भी गोद में ले लीजिए, हमको भी गोद में दे दीजिए एकदा पुत्रम अंकम आरोप लालयन उत्तम रु रुक्ष ध धुव राजाभ्य नुचि के डर के मारे राजा ने ध्रुव का अभिनंदन किया अगर मैं ध्रुव को उठा के गोद में ले लूंगा तो मेरी रानी मुझसे नाराज होगी। इसलिए राजा हृदय से चाह करके भी आगे स्पष्ट होगा हृदय से चाह करके भी ध्रुव का अभिनंदन तथा चिकीर्ष मानम तम सपत्नियान ध्रुव सुरुचि राग्यः शीर्ष्यम आहाति गर्विता सुरुचि को बड़ा गर्व था मैं पति प्राणा हूं वास्तव तो में उसी स्त्री को गर्भ होता है जो पति प्राणा राम जी गर्विता स्त्री कौन है वही है जो पतिप्राणा प्राणा और जो पतिप्राणा है उसके गोद में बैठा दोगे तो बाप की गोद में बिठा देगी और जो पतिप्राणा नहीं है पति के द्वारा जिसकी उपेक्षा होती है उसके गोद में बैठोगे तो टापते रह जाओगे देख लो यहां ठाकुर की दो पत्नियां हैं एक पतिप्राणा प्राणा है और एक उपेक्षिता है एक के ऊपर ठाकुर नाराज रहते हैं ठाकुर की ब्रिक्टी हमेशा बंद रहती है जब वो सामने आती है ठाकुर क्यों देखते जानते हैं क्यों देखते दोनों पत्नियों का नाम क्या है एक कला में माया और एक का नाम है भक्ति माया को ठाकुर बड़े बड़े क्रूर दृष्टि से देखते सब जगह लपकते लपकते मेरे भक्तों के पास ही पहुंचाती है मेरे भक्तों भी मेरे को भी कष्ट देती है मेरे बेटों को कष्ट देती है इसलिए ठाकुर उससे नाराज रहते उसको सामने आने नहीं देते सामने आई जाओ मुख काम करके आओ जाओ मुख काम करके आओ और भक्ति प्राणीभ्यो भी करी ऐसी प्राणाधिका है ठाकुर कहते आतु तो मेरे अंत में बैठ तू कहा अब अमुक काम करना है भैया तो माया कराए तू कहा जाए जब ठाकुर देखते हैं कि यहां पर माया जा नहीं सकती यहां इसी के जाने से काम होगा कि जातू अपने अंकवार में उस भक्त को उठाने वाला राम जी जो पति प्राणा होगी उसका बेटा गोद में बैठता है और जो पति की उपेक्षिता होगी उसका बेटा गोद में नहीं बैठ भक्ति के गोद में बैठ जाओ भक्ति ठाकुर के गोद में बिठा देगी माया के गोद में बैठ जाओगी, माया भवाटवी के चक्कर में डाली सुरुचि ये एकांगी उदाहरण है मैं इसको पूरा बत लगा लेना धोखा खा जाओगी अब तो पीछे प्रश्न मत करना मैं पहले बता देना एकांगी उदाहरण है केवल समझने के लिए राम जी ध्रुव गोद में बैठना चाहते थे सुरुचि ने फटकार क्योंकि अतिगर्मिता है इस गोद में बैठना चाहते हो अगर इस गोद में बैठना चाहते हो जाओ भगवान की आराधना करो बड़ी अच्छी बात है बड़ी अच्छी बात तपसाराध्य पुरुषम लाख रुपए की बात कर जी लाख क्या है जी अरबुद खरबुद रुपए की बात अरे अरबुद खरबुद क्या है जी इसकी कीमत आखी की नहीं जा सकती इतनी बात बढ़िया बात तपश आराध्य पुरुषम तब से भगवान की आराधना करो बात बड़ी बढ़िया है दूध पे बढ़िया बदाम भी था काजू भी थी <laughs> भी था केसर भी डली हुई थी इलायची महमा महमा महक रही थी और दूध को आधा कर दिया गया, पर गया है है? आधा उठा है बिहारी जी आधा उठा भी कर दिया गया है जी मन ललचा की नहीं ललचा लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें नमक पड़ा हुआ है चीनी की जगह आप बोलो अब क्या मन ललचा गया ल... मन ललचा बोले दूध तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसमें नमक डाल दिया नमक क्या डाल दिया कि तब से भगवान की आराधना करो ताकि मेरे गर्भ में आओ और मुझसे पैदा हो और तब ठाकुर के तब राजा जी को भी तो महत्व ठाकुर की आराधना का नहीं रहा महत्व तो रहा मेरे गर्भ का नमक पड़ गई नमक आ गया कि नहीं आ गया तपसाराध्य पुरुषम तस्वीर अनुग्रहण मे गर्भे साधयात्मा यदि नृपा यदि चेत नृपासी तरी तव मे गर्भे आत्मा साधया ये मुख्य बात है दूध में नमस्कार पड़ दूध काम का नहीं रहा बात आदरणीय नहीं रही इसलिए ध्रुव महाराज वहां से रोते हुए लंबी लंबी आंसू को ढलकाती हुई मां के पास ध्रुव जी का हृदय व्यथित है जगाब मातु प्ररुदन सकाशम मातु सकाशम प्ररुदन सन जगाम मां के पास रोती हुई पूछे माँ ने पूछा बेटा क्या है बोल बेटा क्या है क्यों रो रहा है कुछ आंसू मोटे मोटे बल करके सूख आ, कुछ निकल रहे हैं माँ के गोद में जाके फबक पड़े माँ बोल बेटा क्या है ध्रू कुछ कहने में असमर्थ है क्यों माँ ने सिखाया है ध्रू को गोद में बिठा करके अपने दूध की घुट्टी के साथ बेटा किसी की निंदा मत करना कर। बेटा किसी की निंदा मत करना व्यू कहते अगर मैं निंदा कर दूंगा तो मेरी मां की शिक्षा पर पानी फिर जाएगा जो कुछ कह नहीं पा रहे तब तक तो बालकों ने आके सुनाया कि मां ऐसा हुआ है राम जी लोगों के मुख से सुना है मैंने निशम्य तत्पौर मुखान नितान कहते मैं इस बालक को समझाऊं समझाऊंगी तो क्या कह के समझाऊना मां सोचती है कि मैं समझाऊं तो क्या कह के समझाऊ अगर मैं कहूँ कि बेटा घबरा मत तेरे को राज्य मिल जाएगा मेरे पास तो शक्ति नहीं इसको क्या समझाऊं? दीर्घम सुसंती पारम अबश्य बालक महाबाला दुख का कोई और छोर नहीं है लंबी सांस खींच करके मां ने सोचा पहले कुछ काम करो क्या कर बेटा मां का हृदय तड़प उठा मेरा बेटा शुद्ध है मेरा बेटा पवित्र है मेरा बेटा निश्चल है और इस निश्चल पुत्र के मुख से अगर कहीं श्राप निकल गया तो मेरे पति का अमंगल हो जाएगा धन्य है भारतवर्ष धन्य है देश धन्य है इस देश की नारी धन्य है इस देश की जिस पत्नी को निकाल के बाहर कर दिया है, जिसके रहने खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है जिसको महाराज दासी कहकर भी आदर नहीं करते ध्रुव भी धोखे से पैदा हो गए कहीं लिखी पड़ी बात बता रहा हूं ध्रुव भी धोखे से पैदा हो लेकिन वह पत्नी कहती है अगर मेरे बेटे के मुख से कहीं आह निकल गई श्राप निकल गया तो मेरे पति का अमंगल हो जाएगा सबसे पहला शब्द है मां का सबसे पहला शब्द भागवत उठा के देखिएगा माँ मंगलमता किसी का बेटा अमंगल मत सोचना किसी का अमंगल मत सोचना जो दुख देता है वो दुख भोगता भी है भूमते जनो और ठीक है तुमको तपस्या करनी ही चाहिए ध्रुव जी महाराज माता की बात को मान करके तपस्या करने के लिए चले नारद जी महाराज ने साधन बताया उस साधन में ध्रुव जी महाराज प्रवृत्त होंगे लेकिन साधन बताने में भी समय लगेगा ध्रुव जी की प्रवृत्ति में भी समय लगेगा तपस्तप तब प्रवृत्ति में समय लगेगा अब उसको हम यो ही फेंकना नहीं चाहते उसको आनंद पूर्वक कहना चाहते हैं सबसे कल सबसे पहले बैठकर के ध्रुव चरित्र के रस का आस्वादन करेंश्वस्त करती हुई मंगल में उपदेश कर रही हूं बेटा किसी का अमंगल मत सोच। पहला शब्द मामल मुतात्मता यहीं से सुनी जी का प्रवचन आरंभ हो रहा है मैंने प्रवचन इसलिए कहा कि वचन तो साधारण होता है अब प्रवचन वह होता है जो विशिष्ट होता है और वह वचन जो ठाकुर के चरणों की ओर अग्रसर करा दी किम बहुना ठाकुर की प्राप्ति करा दी उससे बढ़कर के वचन और बढ़िया हो भी सकता माता ने कहा किसी का अमंगल मत सोचो माता डरवी अगर ये अमंगल मन में भी सोच लेगा तो वह अमंगल क्रियान्वयन हो जाएगा अगर ये कहीं सोच ले कि मेरे पिता ने मेरा अनादर किया तो मेरी स्वामी का अनिष्ट हो इसलिए पहला शब्द है मामलम पात परेशमन स्थान किसी का अमंगल है। सुरुचि ने सकती ही तो कहा है उसने सच कहा कि तो मेरे दंग में आजा जाओ करके नहीं यह नहीं दूसरा शब्द क्या दुर्भगा उदर गीता तुम मुझे अभागिनी के लिए हो मुझ अभागिनी ने तुमको अपने पेट में लिया है और उसी के दूध को पी करके तुम बड़े हुए हो कौन सी अभागनी किस अभाग्नि के गर्भ में तुम आए, कौन सी अभागनी का दूध तुमने पिया जिसको भारिया कहने में पत्नी कहने में महाराज को लज्जा लग लगती कोई बात नहीं मां अगर भारिया कहने में लज्जा लग लगे तो दासी बन के सेवा करो यही तो दुख है पुत्र मुझे दासी भी दी बनाना चाहिए युवा शब्द का प्रयोग भारिये तिवा युवा शब्द दासी का जो भारिये तिवाडस दु, लेकिन बेटा भजन करो भगवान आराधय अदोक्षर पाद पद्म पद्म की तुम आराधना करो ठाकुर इंद्रिया थे ऐसे इंद्रियातीत को इंद्रिय का विषय बनाना अध का भाव यहां पर है जो इंद्रियातीत है उसको इंद्रिय का विषय बना। बनाना नयन विषय भयो सो समस्त सुख मूल आराधयाधो यदि से ध्यासम यथा किसी ने उस आसन को पाया है अरे कहीं छोड़ो इस आसन की बात ऐसा जो पद है जिसको जिन्होंने मन को जीत लिया प्राण को जीत लिया वायु को जीत लिया श्वास की गति को अवरुद्ध कर लिया ऐसे लोग भी जिस पद की आकांक्षा करते हैं जितात्म स्वसनाभिवंद्यम जितात्म स्वसनाभिवंद्य जो परमेष्ठि पद है इस परमेष्ठि पद को ब्रह्मा ने प्राप्त किया भगवान की आराधना से ही यंगि पद मम परिचर्य विश्व विभावना यात्रुणा विपत्ति खलु पारमेष्यम माता कहां की बात है? अरे उनके बेटे हैं उनसे पैदा हुए हैं उनको चाहे सर्वस्व दे कोई आदमी कह दे उन्होंने अपने बेटे को चीज दिया तुम जाओ तो तुमको भी मिल जाएगी कभी संभव है अरे ब्रह्मा उनके बेटे थे दे दिया अरे कहे उनके बेटे को नहीं दिया तुम्हारे पितामा को भी दिया है तुम्हारे बाबा को भी दिया है तथा मनुर्वो भगवान पितामह वो भी भौमम सुखम दिव्यम अथापवर्ग्यम ये लोग परलोक दोनों लोगों के सुख को होने प्राप्त किया है तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम हे वत्स तम वृत्य एव आश्रय उन वृत्य का ही आश्रय ग्रहण करना त्सल कहने का भाव कि बेटा अनंत माताओं का प्यार अनंत माताओं का लाड़ अनंत माताओं का सुख तुमको ठाकुर से तो छोड़ने जाने दो ये माँ का प्यार छूट रहा है तो छूटने दो तुम तो उसके पास जाओ जिसके पास अनंत माताओं का अनंत पिताओं का अनंत स्वामियों का प्यार लहा लहा रहा। ये की जी ये महाराज का का है वत्सल कहने मतलब कि और कोई दूसरा है ही नहीं भृत्य वत्सल उनके अपने वही वृत्य वत्सल है अब तुम जाओ मां की बात को सुनकर के महाराज श्री ध्रुव जी महाराज निकल कहां से निकले कहा से निकले कमाल है महाराज सुखदेव जी की वाणी में मैत्रीय की वाणी में व्यास की लेखनी कमाल है कहा से निकले चक्राम बाप के नगर से निकले हैं जहां पर अधिकार है जन्म सिद्ध अधिकार है जिस नगर पर उस नगर से निकल रहे राजीव चैन राम चले बाप कुराज बताऊ की नाई निश्चक्राम पितुकुराद नारद जी महाराज ने सुना नारद स्दुपा करण्य नारद जी महाराज ने सुना श्री <laughs> जीव गोस्वात का भाव है ये ध्रुव जी महाराज निकले <laughs> ठाकुर गए नारद के पास नारद ध्रुव मुझे प्राप्त करने के कारण <laughs> वो भी बात उसको साधन पथ का कर निर्देश करने के लिए तुम चले नारद तदुपाकरण तद भगवत वाक्य नारद उपाकरण तत तत्व परमात्म तत्व का बोध होता हरि ओम तत् नारद तत्पाकरण नारद जी ने तत् के द्वारा जो कही हुई बात है उसको सुना इसको छिपाया क्यों ठाकुर ने, ने छिपाने का प्रयास किया इसलिए था व्यासा दिया उसको नारदर्ण्य तस्ीर्षित स्पृष्ट्वा नघने न पाणीना प्राह प्रणाम करने की जरूरत नहीं समझी ये प्रणाम करे तब मैं आशीर्वाद दूं ऐसा नहीं है यह प्रणाम नहीं है आशीर्वाद है स्पृष्टवा मूर्धन अघगने न पाणिना अघगने न पाणीना मूर्धनी स्पृष्टवा जो पानी अघग्न था थी अलगना पानी ना पाप शोधक जो हाथ था श्री नारद जी महाराज का पाप शोधक जो कर कमल था उससे धीरे मस्तक बुद्धि शुद्ध हो गई बुद्धि शुद्ध हो गई महाराज कपट समाप्त हो गया कपट बन क्या होता है कमल मस्तक मस्तक का जो आवरण है उसी को बोलते हैं कपट कमन मस्तक मस्तक के आवरण का ही नाम कपट कमन सुख कम सुखम और उसको पट के दरा जो आवरण कर दे उसका नाम है कपट कपट समाप्त हो गया मस्तक प्रहार कहते हो छत्रियों का क्या तेज है देखो लगे कहने नाराज जी मारे पूछा नहीं कुछ कि तुम क्यों आए हो क्या बेटा तुम्हारे लिए मान अपमान क्या है कोई एक ठप्प मार दे दो रो लो कोई कुछ कार ले गोली गोली में तो हंस दे तुम्हारे लिए तो ये चाहिए तुम्हारे लिए मान अपमान क्या चाहिए कुछ इसलिए तुम लौट जाओ घर में अभी तुम्हारी बड़ी छोटी सी अवस्था है क्या महाराज आप तो ऋषि मुनि हैं ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं कि कोई मार दे तो सह लोग लेकिन क्षत्रिय है महाराज मार दे तो सहनी की तो बात छोड़ दो किसी की बात भी हमारे हृदय से निकल नहीं हमारा दोष है अथापि में क्षात्रम घोरम पेयूष न भिन्ने तेहरी। आप उपदेश तो बहुत बढ़िया कर रहे हो लेकिन जिसको उपदेश कर रहे हो जिस पात्र को उस पात्र में छेद है इसलिए आपका उपदेश चला जा रहा है।, है तो कैसा कैसा पात्र का मेरा हृदय ही तो पात्र है और उस पात्र में सुरुचि के दुर्वचनों ने छेद कर दिया है इसलिए आपका वचन निकलता चला जा रहा ठहर नहीं रहा है महाराज मेरे मन में बात जमी रही है हमको तो द्रु हमको तो बोलो आप बताओ क्या बताऊं कदम त्रिभुवनोत् कृष्णम जिगीशो साधु वर्तमते तीनों लोक में जब सबसे ऊंचा पद हो उस पद को प्राप्त करने का मुझको सुंदर मार्ग बताओ स्वामी ब्रू मार्ग बता ब्रू कहने का भाव कि एक बार आप बता दो फिर देखो कि हम उसको प्राप्त करते हैं कि नहीं करते आप एक बार बता दो स्वामी भाव अभिमान अपना नहीं है तुम्हारे बताने का है अभिमान अपना नहीं है तुम्हारे बताने का है गुरु कृपा का कादंबिनी का अभिवर्षण जिसके ऊपर वो प्राप्त क्यों करे ऐसा हो नहीं सकता स्वामी आप एक बार बताओ तो सही आप गुरपद को सुशोभित करो तो सही गुरु ही आप गुरुपद को सुशोभित करो तो सही अभिमान मुझे अपनी साधना का नहीं अभिमान मुझे अपनी तपस्या का नहीं अभिमान मुझे अपने बल का नहीं स्वामी आप ऐसे गुरु मिल जाएंगे तो मैं ठाकुर की उपलब्धि जरूर कर लूंगा आप बोले तो सही ये विश्वनाथ चक्रवर्ती बात का भाव है जो मैंने आपको निवेदन किया है ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं तो तोता हूं मेरा कुछ नहीं है इसमें जो कुछ है वो संतो का है मेरा मौलिक विचार है ही नहीं कुछ गुरू ही आप बताए आप बता के देखे महाराज नारद की आंखों से झरझ आंसू हैं। बार शिष्य की खोज में गुरु रहना है मुझे कहां से योग की शिष्य मिल जाए हमें मालूम है इस बात का हमको ज्ञान है इस बात का एक गुरु की इससे बढ़ की सफलता कोई नहीं है कि मेरे गुरुदेव ने कृपापूर्वक मुझको वैष्णव बनाया है और अगर मैं किसी को वैष्णव बना करके भगवत पदक प्राप्ति करा दूंगी तू तो मैं गुरु ऋण से उर्व मेरे गुरुदेव ने मुझे शिक्षा देकर करके इस योग्य बनाया कि मैं कुछ भगवान का नाम ले सकूं कोई योग शिष्य मिल जाए और मैं उसको अपना उत्तराधिकारी समझकर अपनी समस्त विद्याओं के भार को मस्तिष्क से उतार के फेंक दूं और मैं भगवत पद प्राप्ति कर लूं इसके लिए गुरु आकांक्षित ये, ये दोनों प्रथाएं मेरे पास है इसलिए मैं इस मिथाओं को जानता हूं मुझे इस का अनुभव मैंने योग्य शिक्षा गुरु पाया योग्य दीक्षा गुरु पाया हो सकता है कभी योग्य शिष्य भी मिल जाए दीक्षा नहीं शिक्षा नहीं जो मुझे तार दे, शिष्य गुरु को तार देता है मारे। अगर योग्य शिष्य पाकर के आनंद से पुलकित हो गए झरने में झर पड़े उपदेश किया उपदेश करने के बाद बड़ा बढ़िया उपदेश है महाराज ये उपदेश महीनों की कहने का उपदेश है हाँ। उपदेश किया उपदेश करके, करके सामने बिठाया बिठा करके महाराज पीठ पट अपना फेंक दिया उनके ऊपर कान अपने पास लिया अले करके उपदेश कर रहे ओम नमो भगवते वाशुदेवा उपासना पद्धति बताई वो गुरु नहीं जो खाली मंत्र का उपदेश करके चल जाए खाली मंत्र का उपदेश करके चल जाए जाओ मंत्र जबो चाहे मंत्र भी याद ना हो गुरु नहीं गुरु कौन है मंत्र देने के बाद उपासना पद्धति बताओ तो कैसे करो क्या पूजा करो नीचे देखिएगा इसके सब बताओ, उपासना पद्धति बताओ श्री नारद के द्वारा उपदिष्ट पद्धति के द्वारा श्री ध्रुव महाराज ने तपस्या की छह महीने तक भारत अंतिम महीने में अंगुष्ठ मात्र का लेकर के उदबाह त्रैलोक कांप उठा त्रैलोक के श्वास की गति अवरुद्ध हो गई सी राम सब जग जानी कर प्रणाम जोरी जुर् पानी सारे संसार को जो अपने आत्मा में समेट लिया सर्वभूत हृदय हो गए सर्वभूत हृदय ऐसे तो बहुत से हैं लेकिन खास प्रधान श्रीमद भागवत जी में दो हैं एक शुक महाराज एक गुरु महाराज ये सर्वभूत हृदय है इन्होंने श्वास बंद किया सारे लोगों की श्वास बंद हुई सब दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास जाते हैं स्वामी क्यों हुआ कैसे हुआ भगवान मुस्कुरा पड़ेगा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 जो मेरे हृदय में है उसको व्यक्त कर नहीं पा रहा हूं समय भाव से नहीं भाव से मेरे पास भाव नहीं कि मैं उसकी अभिव्यक्ति कर सकू मेरे पास शब्द नहीं कि उस मुस्कराहट का मैं वर्णन कर, कर सकू एक नहीं अनेक जरूर में नहीं कर सकता और एक भी बता रहा हूं कि जो उसकी अभिव्यक्ति कर दे वो तो भगवान ही है महाराज कोई दूसरा कर नहीं सकता मुस्कुराहट के माँ भयिष्ट डर एक शब्द यहां पर बालम लेकिन उसका अन्वय दूसरी तरह से लोग करते हैं मां भयिष्ट बालम निवर्ते इससे मैं बालक को जाके रोकूंगा तपस्या से कर करूंगा लेकिन मेरे मन में ऐसा आता मां भयिष्ट बालम अहम तम निवर्ते इससे मां भयिष्ट बालम बच्चे से डर गए इतने बड़े बड़े लोगों के गए बच्चे से डर गए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 ृतृक्षया गधोरवनम वृत दिदृक्षयागत द्रष्टुम्छा दिदृक्षा तया दिदृक्षया वृत्तिदृक्षा अने ध्रुव द्रु कामया ग्रुव द्रष्टु काम स्वकीय एकांतिक परम प्रिय भक्तम ध्रुवम द्रष्टुम अपने परम एकांतिक भक्त ध्रुव को देखने की इच्छा से गए मैं देखू तो मेरा लाल कैसा है देखू तो मेरा लाल कैसा है हुँ? और आकर के महाराज ध्रुव जी महाराज उठते ही नहीं है जागते नहीं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 दंड की तरह से अंग को झुका दिया महाराज फेंक दिया ठाकुर के चरणों में दंड की तरह से अंगम बिनमय कथम इसलिए कि ये अंग मेरा नहीं है स्वामी अभी तुम्हारा है इसको तुम संभालो अभी तुम्हारा इसको तुम संभाल अंग को फेंक दिया स्वामी अब तुम हो। भ्याम प्रपस् प्रपिव निवार अर्थ ऐसा ही है कि दृगभ्याम प्रपस् ध्रुव जी महाराज टुकुर ठाकुर के परम पवित्र दिव्य मुखारविंद का दर्शन करते हैं भारू प्रताप पी जाए दृघ्भ्याम प्रपस्न प्रभिवन दीव और आसीन चुम्बन दी भगवान के दिव्य मंगल में चरणार बिंदु को देख रहे हैं मालूम पड़ता है इसको चूम नहीं चरणार बिंदु को चूमना चाहती है बदनार बिंदु को पीना चाहती है बदनार बिंदु को पीना चाहते है।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 व्याकरण की दृष्टि से गलती नहीं हो होती दृगभ्या प्रपस्त प्रभिबंधी ठाकुर ध्रुव को ऐसे देख रहे हैं जानो पी जाएगा ठाकुर ध्रुव को ऐसे देख रहे हैं जानो इसको गोद में लेकर इसका कपोल चुंबन कर देगी और इसके अंग अंग को अपने में समेट लेंगे ये तो ठाकुर है और महाराज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 ठाकुर को एक राज को महामहावाचस्पति बनाने में महामहा महोपाध्याय बनाने में इतना विलंब लगता है देख ली कुछ जानता नहीं शब्द नहीं भाषा नहीं है ज्ञान नहीं है कैसे करूं पस्पर्श बालम कृपया कहो भगवान ने उस संख से जो जिसमें वेद का निवास है शंख जिसकी ख में शम विद्यमान शंख जिसके ख में खे आकाश जिसके भीतर शब्द विद्यमान है सम मन वेद जिसके भीतर शब्द विद्यमान है वही शंख है तो ऐसे शंख को ब्रह्म में न कमुना पस्पर्श बालम कृपया कपूर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 जब बहुत दिनों के बाद आवे तो गुर्जरों की लाज है इसलिए वो अपने बच्चे को ले जाकर के पति के गोद में अर्पण करती है और बच्चे के अर्पण करने के बहाने पति के अंग को अपने हाथों से स्पर्श करके आह्लादित हो जाती है उसी प्रकार से श्री भगवान शंख स्पर्श के बहाने ध्रुव के मंगल में कपोलों का स्पर्श करके आनंदित ठाकुर के अंग स्पर्श के द्वारा शंख स्पर्श के द्वारा ध्रुव जी की बहखरी भूल गई महाराज क्या कहना है अब तो वह स्तुति प्रवाहित हुई है जो एक एक एक-एक विचारों एक अने, एक एक श्लोक अनेक अनेक विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है अभी अभी ध्रुव स्तुति दास व्याख्या करके से अयोध्या से यहां आ रहा है ये ध्रुव स्थिति का मैं समझता हूं दस एक दिन तो लगे होंगे वाले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 हाँ? मैं सोता था आप आती थी और चले जाती थी लेकिन आज आज आपने कृपा की है तो सोते हुए को आपने जगा दिया है स्वामी आए मोरे सजना फिर गए अंगना मैं बावरी रही सोई प्राण प्रियतम आए अंगनी से लौट गए और मैं ऐसी बावली की सोती ही रहें उनकी अभ्यर्थना न कर सकी उनका स्वागत न कर सकी उनका सत्कार न कर सकी प्राणों के प्राण आते हैं और हम संसार की मस्ती में मस्त रहते हैं उनकी ओर देखते भी नहीं। स्वामी हम सो रहे थे हमारी बाणी सो रही थी युग अंतर से कल्प कल्पांतर से प्रलय प्रलयांतर से जन्म जन्मांतर से जो सोई हुई मेरी वाणी है उसको आज आपने संजीवन दे दिया है मम बाच अम प्रसुप्ता क्यों न करें आप अखिल शक्ति धरा हा? आप संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले आपने किसी से उधार नहीं लिया स्वधामना संजीव अपने महस से अपने तेज से आपने संजीवन दिया अन, और केवल वाणी को नहीं स्वामी अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगा दीन और सबको संजीवन दिया हस्त हस्तचरण श्रवण त्वगादी हस्त चरण उपलक्षण है समस्त कर्मेंद्रियों का हस्तचरण इससे सारी कर्मेंद्रियां नहीं इससे सारी ज्ञानेन्द्रिया गई और फिर आदीन बचा अभी आदि में क्या लोगे अगर हस्तचरण कर्मेंद्री का उपलक्षण है श्रवणत्व ज्ञानेन्द्री का उपलक्षण है तो आदि से क्या लोगे कि मन बुद्धि चित्त अहम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 बलिहार जाओ इस संबोधन पर महाराज राज्य बालक कुश्ती काकार में ऐसा किया है इसका भाव किया है चूंकि मन में इनमें मन में इनके राज्य की कामना थी इसलिए राजन्य बालक कहा हम उसका खंडन नहीं करते लेकिन एक उपस्थापन कर रही हूं राजन्य बालक राज मेरे राजकुमार मेरे राजकुमार मेरे राजकुमार हम खंडन नहीं कर रहे शब्द का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 मैंने तुझको वह दिया जो किसी को आज तक मिला नहीं है नान्य अधिष्ठित भद्र और तत् दुरापम अपी ते प्रयच्छाम क्यों दे रहा हूं कृपा करके दे रहे हो स्वामी कहे नहीं क्या संबोधन है महाराज तत्प्रय्छा भद्रं ते दुरापम सुव्रत ने इतना बढ़िया व्रत किया है इतना बढ़िया नियम किया है इतनी सुंदर तपस्या की है इतनी सुंदर साधना की है कि मैं देने को बिवश हूं तो कुछ नहीं दिया सब तेरे नियम सब तेरे व्रत ने ले लिया है ये ठाकुर का ब्याज है महाराज ये व्याजुक्ति है इस प्रकार से ठाकुर वरदान देकर के वही अंतर ध्यान हो गए श्री धू महाराज आगे बढ़े हु? और बड़े दुखी हैं कि भवत छिदम अयाचे भवम भाग्य विवरजिता अरे मैं अभागे ने भव को मांगा भवत करने वाले ठाकुर से मैंने भव मांगा है? मैंने संसार मांगा नृसिंग पुराण की कथा है महाराज की ध्रुव जी महाराज को देखने की अभिलाषा से एक दिन भगवान नारद ध्रुव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 नारजी ने उत्तान को बताया उत्तान पाद को उधर भेज दिया तपस्या करने गए और इधर उत्तान के पास गए ये महाराज इधर क्यों गए क्यों उत्तान कहीं ध्रुव की तपस्या में विघ्न न कर गए। तो विघ्न क्या करेगा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 वो तो देव गुप्त है उसकी रक्षा तुम तुम क्या करोगे और और भेड़िया भेड़िया की की हस्ती क्या है उनके और की? उनकी तो ठाकुर रक्षा कर रहे हैं तो जब सुने वहां से सब समाज लेकर के चले ध्रुव जी महाराज आए आकर के पाद के चरणों में प्रणाम किया सूरज के चरणों में वंदना की श्री सुनीति जी के चरणों में जब वंदना की सुनीति जी उठाकर उठा अपने लाडले को हृदय से लगा लिया स्तनों से दूध की धारा आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो गई पय स्तनाव नेत्र इस प्रकार से बहुत छत्तीस हजार वर्ष तक जी महाराज ने राज्य किया उत्तान पात्र दिया हुआ राज्य एक बार शिकार खेलने के लिए इनका भाई उत्तम गया था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 नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्ती नाम महात्माओं का रास्ता नहीं बस करो बंद करो ध्रुव जी महाराज को मनु महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है महाराज और कहा कि आप क्षमा मांगो कुबेर जी महाराज से क्षमा मांगो उनकी जक्षों का आपने किया है श्री कुबेर जी महाराज भी आए ध्रुव जी महाराज ने उनको प्रणाम किया कुबेर जी महाराज ने कहा वरदान मांगो वरदान मांगो ये शब्द सुनने के साथ ध्रुव जी की आंखों से आंसू हो मेरे स्वामी ने भी एक बार कहा था वरदान मांगो मैं चूक गया कुबेर जी महाराज अगर आप दे सकते हो तो वही दो और कुछ मद हरऊ सब्रे चलिता स्मृतिम हरऊ अचलिताम स्मृतिम बब्रा भगवान से मेरी स्मृति कभी चलाए मान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 इसके बाद ध्रुव जी महाराज के सामने ध्रुव जी महाराज राज्य को पुत्र को देकर के विशाल नगरी में चले गए उत्तराखंड और वहाँ कुछ दिन तपस्या किए उसके बाद भगवान की भेजे हुए नंद और सुनंद नाम के पार्षद दिव्य विमान लेकर के ध्रुव जी को ध्रुवप ले जाने के लिए ध्रुवलोक ले जाने के लिए पधारे और परिचय दिया कि राजन हमारा अमुक परिचय है हमारा अमूत परिचय परिचय पार्षद ने तुम तो भगवत पदम ऑवाम भगवत पदम ने तुम भगवत, भगवत पार्षद यह संप्राप्त हम आ गए हैं आपके सामने स्वामी श्री ध्रुव महाराज ने उनका आदर किया अब जाना है कर्म का परित्याग जो कि जीवन में अंत तक नहीं हुआ यह ध्यान देना कह हम संध्या नहीं करते नमश्कार नमश्कार नमस्कार संध्या बंदन नमस्कार श्राद्ध तर्पण नमस्कार सूर्याघ नमस्कार सूर्योपस्थान तो आदर किसका कर रहे हो सबको तो नमस्कार कर लिया आदर किसका कर रहे हो कि दुपट्टा मारो खर्राटा इसका आदर कर रहे हैं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 संध्यान का परित्याग कभी मत करना अधिकारानुसार सावित्री गायत्री के जप का कभी अनुष्ठान मत छोड़ना भगवान का अर्चन भगवान का पूजन लोग कहें अब ये तो प्राथमिक चीज है हमसे बहुत से लोग कह रहे प्राइमरी चीज है हम तो वहां पहुंच गए तुम कहीं नहीं पहुंचे हो तुम्हरे साथल में जा रहे हो तुम सा राम नाम जपना तो प्राइमरी चीज है हम तो बहुत ऊंचे हमसे कहते हैं बारह हम तो बहुत ऊंचे पहुंच गए हम कहते हम तो स्पष्ट हम भी कह देते तुम कहीं नहीं पहुंची तुम्हारा रास्ता के लिए तैयार है तुम ननक जाने के लिए तैयार हो तुम्हारा कोई कोई कोई कोई तुम्हारा कोई स्थिति तुम्हारी है ही नहीं राम जी भगवान शंकर किस से बढ़ गए तुम तुम राम राम दिन राती राति सात जपंग इनसे बढ़ गए तुम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 हरे गुणा क्षिप्तमी आप उनसे बढ़ गए आत्मा आत्मास्तु मुनो निर्दग्रंथा अमे क्य हईतु भक्तिम इत्तम गुणो इनसे बढ़ गए भगवत कथा श्रवण छोड़ छोड़ कभी मत छोड़ना संध्या करना कभी मत छोड़ना गायत मैं स्पीड से कह रहा हूं मेरी आज्ञा समझ लो उपदेश समझ लो जो इच्छा समझ लो ये तुम्हारे कल्याण का मार्ग है कभी संध्या मत छोड़ना सूर्या मत छोड़ना सूर्य उपस्थान मत छोड़ना अधिकार अनुसार श्राद्ध तर्पण मत छोड़ना ये सब छोड़ना जो है गलत काम होता है।, है देख लीजिए ध्रुव जी महाराज क्या करते हैं आय आये महाराज कृताभिषेक अकृत नित्य मंगल नित्य का मंगल कर रहे हैं ये नहीं जाने के लिए तैयार है पार्षद खड़े लेकिन फिर कृत नित्य मंगल और उत्तराखंड में जितने महात्माएं सब आ गए सुनकर के ध्रु महाराज जा रहे हैं मुनीन प्रणम्य <laughs> आजकल तो महात्माओं को प्रणाम नहीं करते सब क्या कहते हैं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 स्वामी मृत्यु लोग छोड़ के जा रहे आपके पास आने की हमारी हिम्मत नहीं है लेकिन मृत्युल की मर्यादा नष्ट हो जाएगी अगर आप हमारा वरण नहीं करोगे मैं आपके ऊपर आऊंगी नहीं आप किस दिव्य शरीर को इस दिव्य कलेवर को इस दिव्य ध्यान देना दिव्य कलेवर कुछ में को इस दिव्य विग्रह को नष्ट नहीं करूंगी मैं क्यों कह रही जिस दिव्य कलेवर को ठाकुर ने अपने हृदय से लगाया है उसको मैं नष्ट नहीं करूंगी बड़ा दिव्य कलेवर है लेकिन स्वामी विमान पर चढ़ने के लिए विमान ऊंचा है थोड़ा एक सीढ़ी चाहिए तो मैं अपना मस्तक रख दे रही हूं मेरे मस्तक पर एक चरण रख करके ऊपर चढ़वा